जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक छत्तीस अनहद भी मर जाए भाग चार दो तरह के संसार में मार्ग एक मार्ग है ध्यान का एक मार्ग है प्रार्थना का ध्यान का मार्ग ज्ञानी का मार्ग है प्रार्थना का मार्ग प्रेमी का मार्ग है ध्यान के मार्ग पर खतरा है कि अहंकार बचा रहे क्योंकि मैं ध्यान कर रहा हूं कोई और तो है नहीं मैं ही हूं ध्यान में ध्यान में तो तुम अकेले हो कोई राम नहीं कोई दूसरा नहीं अगर तुम बहुत सजग न रहे अगर तुमने बहुत होश न संभाला तो इस ध्यान में भी अहंकार पकड़ जाएगा तो तुम ध्यान की कितनी ही ऊंचाई पर उठ जाओ लेकिन अहंकार का पत्थर तुम्हारी छाती से बंधा रहेगा तुम उड़ ना सकोगे तो ध्यानी को अंतिम क्षण में अहंकार को छोड़ना पड़ता है वही उसकी शून्यता है जिसको बुद्ध सुन्य कहते हैं जब अहंकार बिल्कुल छूट जाता है ध्यान आ जाए इतना काफी नहीं ध्यान के बाद अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा और सूक्ष्म हो जाएगा अहंकार शुद्ध हो जाएगा लेकिन शुद्ध भी रहेगा वही आखिरी पर्दा होगा बड़ा जीना उसके आर पार दिखाई भी पड़ता है पारदर्शी होगा लेकिन उसे भी गिराना पड़ेगा अन्यथा कांच की दीवार की तरह वो खड़ा रहेगा तुम देख सकोगे उसके पार क्या है लेकिन मिल न सकोगे एक न हो सकोगे प्रार्थना में अहंकार पहले ही चरण में छोड़ देना है योगी ध्यानी, ज्ञानी जैसे अंत में छोड़ते हैं भक्त उसे पहले ही छोड़ देता है क्योंकि प्रार्थना का अर्थ ही समर्पण है उसका अर्थ है दूसरे के चरणों में अपने को लीन कर देना खो देना अगर तुम प्रार्थना कर पाओ तो ध्यान की कोई भी जरूरत नहीं है मैं ध्यान पर जोर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं तुम प्रार्थना न कर पाओगे जिस दिन मैं पाऊंगा कि अब तुम प्रार्थना करने में समर्थ होते जा रहे हो वैसे वैसे ध्यान पर मेरा जोर कम हो जाए ध्यान तो इसलिए ताकि ध्यान अहंकार रहते हुए भी किया जा सकता है प्रार्थना नहीं की जा सकती और यह सदी महाअहकारी सदी है ऐसी अहंकारी सदी कभी इतिहास में हुई नहीं और यही इस सदी की पीड़ा है कि हर आदमी बड़ा अहंकारी है हर व्यक्ति एक शिखर हो गया है और अपने आप को अपने में पूरा समझता है क्यों झुके किस लिए झुके झुकना कठिन हो गया है तुम्हारी कमर को पक्षाघात लग गया है वो झुक नहीं सकती पैराल हो गई इसलिए ध्यान की इतनी बात करता हूं लेकिन तैयारी तो इसलिए है कि कभी तुम प्रार्थना कर सको जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होने लगेगा वैसे वैसे मैं प्रार्थना की बात शुरू कर दूंगा संतों को आकारण नहीं उठा लिया है संतों की बात कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हें धीरे धीरे अब ध्यान से प्रार्थना की तरफ ले जाना जरूरी है प्रार्थना जैसा तो कुछ भी नहीं तो कबीर कहते हैं सुन मरे अजपा मरे अनधु मर जाए राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझाए वो ये कह रहे हैं कि ध्यान भी मरेगा प्रार्थना नहीं मरेगी ज्ञान भी मर जाएगा प्रेम नहीं मरेगा एक ही अमृत तत्व है प्रेम ध्यान से भी उसी को ही पाना है और अगर तुम तैयार हो तो उतनी यात्रा की कोई जरूरत नहीं सीधे भी छलांग ले सकते हो कभी राम से पूछ रहे हैं ये प्रार्थना है यह प्रार्थना की गहनता है वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे प्रेमी सामने मौजूद हो भक्त निश्चित ही पागल है तथाकथित समझदारों की नजर में पागल ही है लेकिन भक्त की समझ को तथाकथित समझदार न समझ पाएंगे क्योंकि असली सवाल यह नहीं कि क्या तुम कहते हो असली सवाल अंतिम रूप से निर्णायक यह है कि क्या तुम हो जाते हो कबीर ने रख दिया खोल के अपनी उलझन को कि यह मेरी उलझन है कबीर कहते हैं कि बड़ा उदास हूं एक झगड़ा है एक उलझन खड़ी है किससे पूछने जाऊं मेरे पास कोई उत्तर नहीं तभी तो तुम राम से पूछोगे इसे थोड़ा समझो अगर तुम कुछ खोजने जा रहे हो तो पहले तो तुम अपनी ही बुद्धि का उपाय करोगे अपनी ही बुद्धि से हल कर ले किसी को बताना भी ना पड़े इसलिए तो तुम इतने चिंता से भरे हो तुम्हारी चिंता क्या है तुम्हारी चिंता यह है कि तुम अपनी ही उलझनों को अपने ही हाथ से सुलझाने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारी हालत वैसी जैसे कोई जूते के बंद से अपने को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई चमिटे से चमिटे को ही पकड़ने की कोशिश में लगा हो। तुमने कभी कुत्ते को देखा बैठा बैठा सर्दी की सुबह में धूप लेता लेता अपनी पूछ को पकड़ने की कोशिश करता बगल में पड़ी रहती झपटी मारता है झपटी से कहीं अपनी ही पूछ पकड़ में आनी झपटी में वो भी झपट जाती फिर थोड़ी देर विश्राम लेता है विचार करता है कि क्या गड़बड़ है क्योंकि इतने पास पड़ी फासला ज्यादा नहीं इससे भी दूर की चीजें पकड़ ली है जोश बढ़ता जाता कुत्ता करीब करीब पगला जा सकता है अगर पूछ पकड़ने की धुन पकड़ जाए ऐसी धुन तो दार्शनिकों को पकड़ी उसी में तो वो पगला गए अपनी ही पूछ पकड़ने की कला फिलोसफी वो पकड़ में कभी आती नहीं इसलिए तुम उछलते रहो कूदते रहो भागते रहो दौड़ते रहो उपाय करते रहो कुछ हल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी छलांग के साथ पूछ भी छलांग ले लेती तुम्हारी उलझन तुम्हारा ही हिस्सा है वो तुम्हारी पूछ वो तुमसे जुड़ी है तुम उसे हल कैसे करोगे तुम जब उसे हल कर रहे हो तब तुम्हारे हल में भी वो पूछ की तरह जुड़ी है छिपी तुम्हारे समाधान में भी तुम्हारी समस्या खड़ी ही रहेगी तो पहले तो आदमी खुद कोशिश करता है कि अपनी उलझन सुलझा ले ये अहंकार की पहली चेष्टा होती है। जब वो पाता असंभव तो फिर वो विशेषज्ञ की तलाश में जाता है विशेषज्ञ यानी कोई दूसरा मनुष्य फर्क को समझ लेना गुरु की तलाश में नहीं क्योंकि गुरु का मतलब है कि कोई जो अब राम का प्रतिनिधि हो गए विशेषज्ञ जो हमारे ही जैसा मनुष्य विशेषज्ञ के प्रति कोई आदर रखने की जरूरत नहीं ना उसके चरण छूने की जरूरत है न समर्पण की अपेक्षा है विशेषज्ञ हमारी ही मनुष्यता का हिस्सा है जब हम अपने से गए तो हम विशेषज्ञ के पास जाते हैं वो भी अपने ही पास जाना है क्योंकि वो भी हमारा ही जैसा मनुष्य है ऊपर ऊपर थोड़ा सा फासला है क्योंकि वो थोड़ा उसने विशेष अध्ययन किया है किसी खास दिशा का वो हमने नहीं किया है इसलिए हम उसके पैसे चुका देते और सलाह ले लेते फिर भी हम अपने ही जैसे से सलाह मांग रहे हैं यह सलाह भी हल ना कर पाएगी ये भी अहंकार की ही चेष्टा है इससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी उलझन थोड़ी देर को विशेषज्ञ दबा देगा बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर देगा बड़े सिद्धांतों का जाल बुन देगा उस जाल में तुम थोड़ी देर के लिए भटक जाओगे सोचोगे सब समाधान हो गया लेकिन फिर फिर समस्या उठेगी नए रंग नए रूप नई आकृति में फिर खड़ी होगी और जीवन भर पीछा करेगी जब तुम किसी मनुष्य में परमात्मा को देख के जाते हो तभी समाधान शुरू होगा हो ही गया और जब तुमने पूरे अस्तित्व में परमात्मा को देख लिया वो भक्त की आखिरी क्षमता है वैसी ही घड़ी में कबीर कह रहे हैं झगड़ा एक निबेरु राम, तब तुम सीधी ही बात कर सकते हो अस्तित्व से तब बीच में किसी मध्यस्थ को गुरु को भी लेने की जरूरत नहीं लेकिन वो घड़ी आ जाए जब तुम सीधी बात कर सको और मजा ये है कि तुम खोल के रखो और वो हल हो जाती उलझन है इसलिए कि तुम उसे पोटली की तरह बांधे हुए हो छिपाए हुए हो तुम अपने अचेतन में अंधेरे में दबाए हुए हो तुम राम के सामने खोल के रख दो प्रार्थना का यही अर्थ है अपने हृदय को खोल कर रख देना अगर तुम प्रार्थना में भी पांडित शास्त्र को दोहरा रहे हो तो वो ठीक नहीं इसलिए छोटे बच्चों की प्रार्थना ज्यादा कारगर होती और संत जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना भी छोटे बच्चों से हो जाती छोटे बच्चे की माँ उससे कह रही थी क्योंकि वो आया अपने कमरे में सीधा बिस्तर में छलांग लगा के दुलाई के अंदर हो गया उसकी माँ ने कहा कि तूने प्रार्थना नहीं की उस बच्चे ने कहा ऐसी ठंडी रात में और इतनी देर हो गई परमात्मा को उठाना क्या ठीक होगा ये जो बच्चा है इसकी प्रार्थना की इसे कोई जरूरत नहीं ये जो भाव कि इतनी रात गए देर हो गई है क्योंकि किसी उत्सव में गया था और अंधेरी रात और सर्द रात और ऐसे वक्त में परमात्मा को उठाना हो गई प्रार्थना यह भाव काफी है कुछ कहने की जरूरत ना रही और परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़ी है परमात्मा तो बहाना है तुम्हारे भाव को पूरा का पूरा कर देने का परमात्मा तो एक शब्द है सहारा है पूरा अस्तित्व है यह पूरा अस्तित्व दिव्य है और जब तुम दिव्य भाव से भर जाते हो तो तुम इस पूरे अस्तित्व से जुड़ जाते हो उसी जोड़ में तुम्हारी उलझनों का हल है तुम टूट गए हो यही तुम्हारी उलझन तुम्हारी जड़ें जमीन से उखड़ गई अपरूटेड हो इसलिए प्यास लगी है जड़ें पानी नहीं पी पाती इसलिए गहन शुदा से पीलित हो सदा सब हो तब भी लगता है कुछ खाली कुछ खाली कुछ खाली वर्षा भी होती रहे और अगर तुम्हारी जड़ें जमीन में ना हो तो तुम पानी ना पी पाओगे तुम प्यासे ही रह जाओगे अस्तित्व से जुड़ जाना प्रार्थना है प्रार्थना एक भावदशा है एक बड़ी मधुर कथा है एक भक्त के संबंध में यहूदी फकीर एक यहूदी फकीर हुआ बड़ा प्रसिद्ध आदमी बालसेन वो ईश्वर से अक्सर लड़ता झगड़ता रहता था प्रेमी ही झगड़ सकते कोई भी बात हो जाती तो वो उपद्रव मचा देता उसकी प्रार्थना सुनने जैसी थी क्योंकि तो सीधी बातें करता है। और जिंदगी भर उसकी कोशिश रही कि दुनिया अब खराब हो गई और तुमने वायदा किया है कि जब दुनिया विकृति में होगी तो तुम आओगे अब क्या देर है कहानी कहती अक्सर ऐसा हो जाता कि इस पर परेशान हो जाता उस। उसका एक शिष्य था जो जो कुछ भी बाल कहता वो उसको नोट करता था वो उसकी आत्मकथा लिख रहा था उसकी प्रार्थना भी लिख लेता था कि वो जो बातचीत होती परमात्मा से ऐसी कथा है कि एक बार ऐसा हुआ कि परमात्मा को बाल ने इतना परेशान कर दिया कि बाल और उसके शिष्य को परमात्मा ने एक देवदूत भेजा और कहा कि तू जा और इन दोनों के दिमाग को बिल्कुल साफ कर दे कि भूल ही जाए सब क्योंकि ये रोज का उपद्रव मचा रखा है इसने देवदूत आया उसने दोनों का दिमाग बिल्कुल साफ कर दिया ब्रेन वॉश उसने धो के पट्टी बिल्कुल साफ कर दी जब प्रार्थना से बाल से उठा तो उसे कुछ भी याद ना रहा अपना नाम भी याद ना रहा उसे ये भी याद ना रहा कि दुनिया में तकलीफ है मुसीबत है भगवान के आने की जरूरत उसे यह भी याद ना रहा कि मैं कौन हूँ और कहा लेकिन अपने चित्र की तरफ देखा तो उसे कुछ कुछ थोड़ा सा ख्याल रहा कि जैसे सपने में कुछ देखा हो कि मैं गुरु हूं और ये शिष्य है उसने शिष्य कहा कि अगर तुझे कुछ भी याद है तो बोल अब देर मत कर उस शिष्य ने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं आता उस खदमात भी साफ कर दिया गया है मैं कौन हूं ये भी मुझे याद नहीं बाल सिंह ने कहा कि मैंने तुझे इतनी शिक्षाएं दी हैं अतीत में कोई भी एक शिक्षा का सूत्र पकड़ के याद कर जल्दी बोल देर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी उसने कहा और तो मुझे कुछ नहीं याद आता हिब्रू की अल्फाबेट उसने कहा ए बी सी डी अलिफ बे पे, वो मुझे याद है तो उसने कहा तू वो ही बोल जोर से बोल देर मत कर उसने अलिफ बे और हिब्रू की अल्फाबेट जोर से कहनी शुरू की बालसिंह भी उसे दोहराने लगा उसने उसे इतने बहाव से दोहराया कि उस धागे को पकड़ के सारी याददाश्त वापस आ गई और उसने कहा क्यों रे भगवान ये धोखा कहते हैं कि बालसेन ने बारह खड़ी में ही सारी प्रार्थना कर ली वापस लौट आए आबा सादा कुछ भी उसमें है नहीं लेकिन उसने इतनी तन्मयता से गुनगुनाया उसने समग्र प्राणों से पुकारा कि सिर्फ अल्फाबेट के सहारे वो वापस अपनी जगह खड़ा हो गया और उसने कहा कि मसीहा की अब जरूरत परमात्मा ने बुलाया देवदूत को और कहा कि तुमने काम अधूरा किया उसने कहा कि इस आदमी के साथ खतरा है कितना ही काम करो इससे प्रार्थना नहीं छीनी जा सकती सब हम छीन सकते हैं ब्रेन वॉश कर सकते हैं कर दिया बिल्कुल लेकिन प्रार्थना का कोई संबंध मस्तिष्क से नहीं है, वो इसके समग्रता से है इसकी बुद्धि छीनी जा सकती है इसके शब्द छीने जा सकते हैं, इसका प्रेम प्रार्थना नहीं छीनी जा सकती उसमें परमात्मा भी असमर्थ इसलिए तो कबीर कहते हैं सुन मरे अजपा मरे अनधु मर जाए राम सने ही ह कबीर समझा है राम भी मारना चाहे तो नहीं मार सकता वहां राम भी असमर्थ है प्रेम परम तत्व है